मेरा नाम मनोज है गांव मेरा गिगनाव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव गिगनाऊ है मेरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मैं गेहूं और चना और सब्ज़ी की खेती करता हूं। गंजीव और जीव अमृत ज़्यादा यूज़ करता हूं। और 711 सौ ग्यारह जो गेहूँ की है वो 15 क्विंटल किले की निकाली है मैंने और तीन भी गेहूँ तीन सौ छः छी सात क्विंटल निकाला है और हमारा प्रयास है कि छः तीन सौ छः पंद्रह क्विंटल निकालने का प्रयास है कि एक एकड़ में एक किले में और सब्ज़ी की तरबूज और सब्ज़ियाँ का काम करते हैं जी आपकी बार बात डी कम्पोज़र का इस्तेमाल किया है वो भी कुल मिला ठीक है उसका रिज़ल्ट तकरीबन चार, चार्वटल के फर्क आ रहा है जी हाँ जी सब्जियों में सब्जियों में बराबर है सब्जियों में बराबर है। हाँ जी वगैरह का बीमारी वगैरह का ये देसी ट्रैप बना करके उससे इलाज करते हैं देसी क्या ट्रैप जो होते हैं ना लाइट सौर ऊर्जा वाला तो बताओ बताओ सौर ऊर्जा का जो एक बलफ़ ले लिया एक पीला पीलाड्राम जो पिपा होता है जो जो कि वगैरह आता है प्लास्टिक का उसमें चारों तरफ एक काट करके ब्लेड से उसमें बलफ जलाते हैं शाम के टाइम सात से नौ दो घंटे उसमें कंट्रोल हो जाते हैं बाद में उसको बंद कर देते हैं क्योंकि जो हमें ज़रूरत है जो कीटों की वो उसमें आ जाते हैं वो मर जाते हैं ये जो लाइट ट्रैप के तौर पर कीट नियंत्रण किया जाता है, है। शाम को सात से नो के बीच में लाइट जलाइए लाइट के नीचे पानी काजिए उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए तो सात से लोगों के बीच में कीड़े जो हैं वो पानी पे आएंगे, वो बिजली पे आएंगे मर के वो या गिर के पानी में गिरेंगे और तेल उसमें पड़ा होगा तो वो उड़ नहीं पाएंगे उसमें से वापस निकल नहीं पाएंगे पर कई लोग इसे सारी रात रख देते हैं सारी रात रखने में नुकसान है सारी रात में क्या होता है रात को मांसाहारी जीव जो है ना वो बाहर निकलते हैं तो नौ बजे के बाद ये लाइट ट्रैप जो है ना वो बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद जो जीव पक्ष जो कीटाणु आएंगे जीव आएंगे, वो मांसाहारी चीज होंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद और क्या करते हो बीमारी के कंट्रोल के लिए और जी कई बार क्या होता है कि रात के समय में लाइट नहीं होती है उस टाइम ये देसी जो ऑर्गेनिक टिकिया बनाई थी नहीं फोरमेंट ट्रैप फोरमेट एरप जो एक 50 रुपए की टिकिया आती है वो डिब्बे में एक होता है फोरमेंट ट्रैप फोरमेंट ट्रैप में क्या होता है कि मादा की उसमें से खुशबू आती है जो मादा के शरीर से मादा कीट के शरीर से जो खुशबू निकलती है वो एक टुकड़ी में डाल दी जाती है तो फोरमोन की जो टुकड़ी है हर फसल के लिए अलग होगी हर कीड़े के लिए अलग होगी आपके खेत में जिस कीड़े की समस्या है जो फसल है उसके लिए अलग से फोरमोन ट्रैप आएगा जिसमें मादा की सुगंध आएगी और वो एक आम बोतल से काट के भी बना सकते बाजार में वो बना बनाया भी मिलता है उसका ढांचा ऐसा होता है कि कीड़ा उसमें घुस तो जाता है बाहर नहीं निकल सकता। उसका डिज़ाइन ऐसा होता है बोतल से भी बना सकते हैं सामान्य बोतल से भी बना सकते हैं कि अंदर तो वो चला जाएगा तो वो बाहर नहीं निकल सकता तो क्योंकि वो मादा की खुशबू आती है उसमें से तो नर जो है सारे उसकी तरफ आकर्षित होकर आते हैं और वो उसके अंदर फंस जाते हैं बाहर निकल नहीं सकते तो वो फिर मर जाते हैं पर इस हॉरमॉन ट्रैप की जो ए, दो चीज़ों का ध्यान रखने की है हर फसल और हर कीड़े के लिए अलग अलग होगा। ये नहीं है कि एक टुकड़ी रख दी तो वो वही होगी क्योंकि हर मादा की अपने शरीर की अलग स्मेल होगी उसके हिसाब से वो चीज होगा और दूसरी चीज फिर इसकी उम्र भी होगी मतलब ये नहीं है कि एक टुकड़ी रख दी तो वो मतलब काम ही करती रहेगी उससे जैसे ही सुगंध आनी बंद हो जाएगी तो उसका वो काम करना बंद हो जाएगा फोरमोन ट्रैप दक्षिण भारत में तो महक में भी बांटते हैं अपने यहाँ भी कभी कभी बांटते हैं बाजार में अपने शायद अभी इतना मिलना शुरू नहीं हुआ है मिलते हैं तो वो आप प्रयोग कर सकते और सब्जियों में तो ये बराबर चल रहा है और गेहूँ में अनाज डाले हैं उनमें थोड़ा कम चल रहा है तीन चार क्विंटल कम चल रहा है और जहाँ तक मेरे अंदाजा है उनके बराबर आ जाएगा क्या कमी लगती है क्यों कम चल रहा है कभी कभार तो काम की भी दिक्कत हो जाती काम नहीं कर पाते आप अपने खेत में कितनी गोबर की खाद डाल रहे हैं हर साल हर साल मैं तो खाली जो घर का दो भैंसों का एक गाय और एक भैंस है उसी का गोबर डालता हूँ कितने किले ज़मीन है साढ़े पाँच किलो ज़मीन है बाकी गंजीव ज़्यादा यूज़ करता हूँ भी कितना यूज़ करते हो एक किले एक में, में सौ किलो एक एक एक में में 100 किलो तो मतलब कम कम से कम वाड़ी मात्रा है। बार? तो बार। बार दो हम्म? नहीं एक बार पहले बुआई से पहले एक बुआई के बाद तो डबल होगी एक में दो बार। हाँ जी। और दूसरी फसल में दो, दो बार उसी में दो बार तो 200 किलो हो गया एक एक एकड़ एक एकड़ में 200 किलो होगा, 100 किलो तो बिल्कुल कम वाली मात्रा है इसे थोड़ा एक और... बार के लिए 100 बोला था। हाँ <laughs> मतलब 100 तो बिल्कुल कम वाली मात्रा है 200 होगा हो तो ठीक है पर इस मात्रा को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपनी मुख्य समस्या क्या लगती है? मुख्य समस्या तो बिक्री की है जी बिक्री की हाँ जी जब आपकी पैदावार आप कह रहे हो सब्जियों में केमिकल के बराबर आ रही है जी खर्चा केमिकल से ज़्यादा है या कम है बहुत कम है फिर अगर आपके मंडी के में भी बिकता है जैसे केमिकल वालों का बिकता है तो आपको घाटा क्या है नहीं अभी नहीं घाटा तो नहीं है ना नहीं अभी लेबर कॉस्ट लगाई कौन सर लेबर कॉस्ट फिर लगाई कौन है खुद ही काम कर है। तो आप तो तो तो गया लेबर तो रहे हैं है। लागत तो इतनी नहीं बढ़ रही भाई साहब लेबर तो लगेगी खुद कर रहे हैं तो फिर बैठ के तो हो नहीं हाँ जी कुछ और पूछना इनसे सब्जी के देसी ना पूछनाइब्रिड तो हाँ जी तो भी रहा। आते रहते हैं सफ्रे करते रहते हैं मगर ये गवर्नमेंट ट्रैप है ये काम कर देते हैं कुछ कंट्रोल हो जाता है वैसे लगा नहीं आप ट्राई कर लो मुकेश जी का या निशा का किसी का कर लो हाँ जी अगले कौन आ रहे हैं आइए रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें है क्या करना रिकॉर्डिंग नमस्कार फ़ोन नंबर मेरा नाम जितेंद्र मिघलानी है फ़ोन नंबर बानवे एक सौ अट्ठावन मेरा गांव फरीदपुर जिला करनाल में है मेरे पास कुल ज़मीन जो है 28 एकड़ है 2014 से।, से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी और पहले सात आठ एकड़ से स्टार्ट की थी धीरे धीरे 2016 तक जो है मैंने पूरे 28 एकड़ में स्टार्ट कर दी थी तो अभी 2018 आया है तो 18 में मैं घट के ही दोबारा 10 एकड़ पे आ गया हूँ तो फसलें जो हैं अभी भी मेरे पास ऑर्गेनिक में भी और केमिकल में भी सब्ज़ियाँ सभी तरह की हैं ऑर्गेनिक में, में मेरे पास भिंडी करेला उसमें प्रोडक्शन में मुझे कोई कमी नहीं आई प्रोडक्शन भी मेरी गेहूं की जो है सोलह आठ क्विंटल से लेके अभी 16 क्विंटल तक प्रोडक्शन मेरी आ जाती है प्लस साथ में गेहूं के साथ चना 2 क्विंटल एक्स्ट्रा आता है इस साल कितनी आई है गेहूं की मैक्सिमम 12 से 16 क्विंटल 16 क्विंटल जमा में 2 क्विंटल चना सोलह क्विंटल और जमा में 2 कुंटल चना लेकिन इतनी प्रोडक्शन के आँगा, आँगा। इतनी प्रोडक्शन के बाद भी मैं वापसी क्यों आया क्योंकि मेरा ये मोटिव नहीं है कि जैसे सभी लोग सभी किसान भाइयों की ये सोच है कि बिक्री की समस्या है मुझे नहीं लगता अगर प्रोडक्शन बराबर आ जाए तो बिक्री की कोई समस्या मुझे नहीं लगती भी हो सकती है लेकिन मेरा जो मन है वो ये है कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो 16 क्विंटल प्रोडक्शन ले भी अगर हम तीन हज़ार चार क्विंटल बेचते हैं तो तो बराबरी पर पहुँच पाते हैं अगर हम सोचें कि आम आदमी की पहुंच में हो जाए हम लोग पच्चीस सौ छब्बीस सौ दो चार सौ रुपये का फर्क करके अगर बेचें तो नीचे ही बैठते हैं हम लोग तो उसी हिसाब से मेरा ये मानना था जैसे अभी पीछे पंजाब गए हम लोग डक्सप के साथ तो वहाँ भी कई किसानों के खेत देखे हरियाणा में मैंने कई किसानों के खेत देखे महाराष्ट्र भी देख के आया हूँ और एम में भी काफ़ी किसानों के देखे हैं पंजाब में भी तो मुझे अभी तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला ऑर्गेनिक करने वाला जिसको देख के अगर पड़ोसी का मन नहीं करता ऑर्गेनिक करने का तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं करने का तो मैंने अपने 10 एकड़ को इसीलिए लिए चुनाया कि मैं उसको करके जब तक मेरे पड़ोसी का मन करे ना खेत देख के कि ऐसे खेती करनी चाहिए जैसे रासायनिक में हम लोग दो कट्टे खार मार रहे हैं पड़ोसी का तभी एक कट्टा और मारो भाई प्रोडक्शन अच्छी आ जाएगी तो उसको देख देख के कट्टे बढ़ ही रहे हैं ऑर्गेनिक का भी अगर मैं कर रहा हूँ मेरे को देख के अगर पड़ोसी का मन करे तो तो है फायदा ऑर्गेनिक करने का अदरवाइज हम लोग बारह क्विंटल तेरह क्विंटल चौदह क्विंटल यहीं पे अड़े रह गए तो उसका मेरे को तो लगता नहीं कोई फ़ायदा है तो बाकी जो मेरे खेत में जो है हर तरह से वेस्ट डिकम्पोजर से लेकर जीवामृत तक यानी ऑर्गेनिक में जो कुछ हो सकता है जो कुछ पॉसिबल हो सकता है वो सभी सुविधा हैं वहाँ पर और जहाँ तक मैं जितने भी किसानों के यहाँ गया हूँ मुझे ना तो इतना किसी के यहाँ जीवामृत मिला बना हुआ जितना हम लोग यूज करते हैं जीवामृत घन जीवामृत यानी हर तरह से जो हो सकता है ऑर्गेनिक में वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे समझ आ रही है अब कहाँ कमियाँ आएँ उन दस एकड़ को जो है हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने की क्या वो है ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन का कम है तो एक सबसे बड़ी है चाहे प्रोडक्शन मेरी 16 क्विंटल आ रही है बिक रही है ज़्यादा लेकिन घर वालों को यही लगता है यार 24 क्विंटल आती है उसकी उसकी गेहूँ मंडी जाती है इतना अकेला पड़ जाता है अगर मेरी मैं मेनली करता हूँ सब्जियों की खेती सब्जियों में क्या है अगर मेरी फसल एक लाख रुपये की भी हो रही है घर वालों को ये लगता है यार करेला तो ढाई लाख हो जाता यार तेरा तो एक लाख का ही तो उसमें अब जो है अब करेला जैसे मेरे पास लगा है करेला है केमिकल पे भी लगा है ऑर्गेनिक पे भी लगा है इकट्ठी एक, एक ही डेट की सोइंग है और ऑर्गेनिक वाला मेरा स्टार्ट हो चुका है मंडी बिक रहा है और केमिकल वाला अभी इतने इतने प्लांट हैं गोभी पंद्रह बाईस मैंने अप्रैल में लगाई है अप्रैल में मौसम नहीं है गोभी लगाने का पंद्रह बाईस मैंने ऑर्गेनिक पर भी लगाई हुई है केमिकल पर भी लगाई हुई है ऑर्गेनिक वाले में चाहे खेत में फूल आए मौसम उसके फेवर में नहीं था चाहे उसमें गोभी के फूल बने दस लेकिन बनेंगे प्लांट अच्छा है लेकिन केमिकल वाली हमने कल जुताई कर देनी है खेत में उसमें तीन कट्टे सुपर के साढ़े तीन कट्टे यूरिया के तीन बार स्प्रे उसमें हो चुकी है अब जो है ना अब मजा आएगा दोबारा ऑर्गेनिक करने का क्योंकि घर वालों को भी समझ आ जाएगा ना नहीं ऑर्गेनिक में फ़ायदा है अब उन्होंने मेरे को एक बार दो बार चार बार जैसे बोलिया भाई ये फलानी सब्जी तो इतनी की हो जानी थी जैसे टमाटर है तो इस मौसम में तो चार चार लाख का किला उठाया हमने ये तेरह रह गया साठ हज़ार तक का तो अब जो है दोनों तरह से है उनको ने भी समझ आ जाएगा कंपैरिजन हो जाएगा उनको भी समझ आ जाएगा हाँ भाई नहीं अब अब जो है हरी मिर्च लगाई है, आज तक मैंने मेरे ख्याल हरी मिर्च को छोड़े हुए छः साल हो गए थे उसमें वाइट फ्लाई और थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता था अब जो मैंने हरी मिर्च लगाई है बिल्कुल सही पौधे खड़े हैं अब तक इस टेम्परेचर पर भी 40 प्लस टेम्परेचर पे थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता मिर्च मिर्च की फसल में लेकिन अब उसमें एक भी थ्रिप्स नहीं है तो इसीलिए मैं दोबारा घट के वापसी आ गया था तो अब जैसे जैसे घर वालों की इच्छा होगी घर वालों को भी साथ लेके चलना है और इतनी अच्छी तरह से हो कि पड़ोसी का भी अपने आप मन करे तो है फायदा देसी और हाइब्रिड बीजों की बात ये है जो अनाज की फसलें हैं अनाज वाले तो ओ पी वरायटी होती है बीज के तकरीबन हाइब्रिड यूज़ नहीं करते जो सब्जियों के बीज हैं अगर हम उनको देसी लगाते हैं और लोगों के घर जाके बेच दें फिर तो है उसमें ठीक अदरवाइज हमने मंडी में बेचने होते हैं मंडी में लोग क्वालिटी मांगते हैं अब देसी जो टमाटर है उसकी सेप जो है प्रोपर नहीं आएगी कहीं से इधर से मुड़ा आएगा कहीं से इधर से मुड़ा वो आएगा देसी घिया का जो बीज है ऊपर से पतला आ जाएगा नीचे से मोटा आ जाएगा या इतना लंबा आ जाएगा तो उनकी मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती इसीलिए सब्जियों के बीज हाइब्रिड लगाने पड़ते हैं हाइब्रिड से फिर उसमें जिसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा हो बीमारियां वगैरह कम आए कीट कम आए उसमें से फिर बीज बना लेते हैं तो ऐसे तीन चार साल तक फिर उसको बिजाई कर देते हैं ठीक है डॉक्टर साहब सवाल पूछना किसी ने कुछ पूछना हो खेत में डालते क्या क्या सब कुछ डालते घन जीवामृत से लेकर जीवामृत तक सब कुछ जो ऑर्गेनिक में पॉसिबल है सब करते हैं जी हरी खाद हरी खाद भी बिजाई करते हैं ऑर्गेनिक में कुछ कोई जाके कमी नहीं निकाल सकता मेरे खेत में ये कमी है लेकिन मेरे को पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाने तो बढ़ जाएगी कहां गलत हो? नहीं वो तो नहीं काफ़ी कमियाँ अब भी काफी कमियाँ है सोना जी एक मिनट में बताता हूँ मेरे पास टोटल मेरे पास टोटल अट्ठाईस एकड़ जमीन है हम दो भाई हैं अगर आज मेरा भाई ये कह दे कि मैं ऑर्गेनिक नहीं करता अपनी ज़मीन अलग बांट ले तो फिर भी तो हम अलग आके चौदह एकड़ में करेंगे ना तो मैंने उसको बोला भी जितना तेरे को लगता है कि मैं ऑर्गेनिक कर सकता हूँ और तेरा भी बाद में देखने का मन है तो उतनी कर ले बाकी जैसे तेरा मन आए वैसे कर लो उन्होंने कहा अभी दस एकड़ ये इनमें जो है ना ये बहुत पुराने हैं इनको हमारा भी मन नहीं करता छेड़ने का इनको मत छेड़ो जो बाकी अठारह एकड़ है उनको केमि, केमिकल कर दो तो अब मैं उसके साथ अगर झगड़ के और चोरा चोर एकड़ में करता तो फिर भी तो चोरों में ही करता नहीं नहीं परिवार परिवार के साथ मिल के चलना जरूरी है अगर अगर अगर मेरे दस एकड़ में अगर मेरे सलाह बाद में आएगी इनके अनुभव सुनने हैं पहली हो हो सकता है, हो सकता है है छह महीने के बाद वही तो आ, मैं गलत था आप सारी में दोबारा करो।, करो तो बात वो है ना बिल्कुल सही है किस चीज में जो एक, एक जो जो सब्जियों की खेती है जहाँ जो सब्जियों की खेती की बात है अगर ऑर्गेनिक की बात करें हम घिया है तरबूज जितनी बेल वाली फसलें हैं इसमें चाहे लालड़ी आए कुछ आए अब लालड़ी की बात कर रहे हो लालड़ी की बात जो लालड़ी छोटी स्टेज पे आ गया जैसे प्लांट छोटा है और यानी तीसरी पत् चौथी पत्ती निकलने से पहले तो वो सिर्फ किनारे किनारे खाएगा आप उसको नज़रअंदाज कर दो सप्रे मत करो कुछ भी आँख मूंद के बैठ जाओ जहाँ उसका सूत निकलना शुरू हुआ 20 दिन के बाद उसका कोई नुकसान ही नजर आएगा आपको और सिर्फ जो है ना इसमें ऑर्गेनिक में सब्जियों में भिंडी टमाटर बैंगन जिन में फ्रूट बोरर आता है उसको कंट्रोल करना औखा है जिन सब्जियों में फ्रूट बोरर नहीं आता उनमें ऑर्गेनिक करने में कोई समस्या नहीं है प्रोडक्शन बराबर है क्या चीज़ लगाया था आपने हाँ हाँ कितने क्या देखो एक मिनट अगर बेल इतनी बड़ी होगी और उसके बाद तो उसमें कुछ और भी आया होगा खाली उससे नहीं हो सके वो उसका काम क्या है सिर्फ प पत... उसका काम उसका काम जो है ना नहीं डॉक्टर कोई फर्क नहीं लगता उसका काम जो है सिर्फ पत्ते खाने का है आप कह रहे हो बेल इतनी है पत्ते निकल रहे हैं अगर पत्ते निकल रहे हैं तो उसकी कोई वजन नहीं है हो सकता है उसके अंदर थ्रिप्स का अटैक आ गया हो हो सकता है उसके अंदर कोई आ, मतलब ऐसा रस चूसक आया हो वायरस बढ़ गया हो उसके अंदर वो हो सकता है उसकी वजह नहीं हो सकते कुछ भी एक ये चर्चा औरों से आप अलग आप बैठ के जब दे दे मर्जी रहा रहा वाले आएंगे, वो भी आपस में बातचीत करिए। अभी इनके जरा बेसिक हम सुनिए। करो। आपको आपको क्या कमियां लगती जितना ज्ञान है कितने उसमें ना कई कमियां हैं वो चाहे तो ये लगा लो हमारे पास मशीनरी नहीं है उसकी हाँ। तो नहीं, तो नहीं नहीं छुपा तो पता है जैसे अभी गेहूं की बात है।, तो बात है नहीं हर हर क्रॉप की ना अलग अलग है ना सिस्टम जैसे मैंने गेहूं की बिजाई की तो गेहूं में हम लोग जैसे पहले धान की फसल थी उसमें धान के बाद हम लोगों ने क्या किया गेहूं की बिजाई करने थी मशीन से और मशीन प्राली वाले खेतों में चली नहीं और वो प्राली उठा के बाहर फेंक दी और जीवामृत खेत में डालते रहे जीवामृत क्या करेगा जब ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं अंदर क्या खाएगा और कैसे जिंदा रहेगा और कैसे फसल होएगी उसमें तो अब जो है अब उसको जो है चाहे हमने उसको और सब्जियों से जैसे गेहूं से अलग जो खेती है उसमें जिसमें मल्च कर सकते हैं ऊपर उसमें तो मल्चिंग होगी लेकिन जिसमें मल्चिंग नहीं हो सकती अब मान लो धनिया लगाया हमने उसमें कहाँ पे मल्चिंग होगी थी अब खुड्डों में कई फसलें तो ऐसी हैं जिसको एक साइड पानी दिया चल गई और कई फसलें ऐसी हैं जिसमें दोनों साइड पानी देना होता है तो उसमें कहाँ तो मल्चिंग होगी वो वो वेस्ट जो है वो बाहर ही पड़ा रहे जगह उस क्रॉप में उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो ऐसी काफ़ी सारी हैं कमियाँ वो अलग से बैठेंगे हम डिस्कस कर लेंगे आप ना ना अलग से कि वैसे बात नहीं है सबके बीच में भी आप रखें इसी यही इसका मकसद है तो अब जो, जो, जो है अब मैंने सोचा है तो मैं उसी तरीके से बिजाई करूंगा आपकी कमी को आपसे पूछा पता है क्यों या धनिया में सीटर से हैप्पी सीडर वाली बात है अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं तो आ, मेरे को यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं कोई आ, कोई बारह क्विंटल बता रहा है कोई आठ क्विंटल कोई दस क्विंटल कोई कोई पंद्रह सोलह क्विंटल वाला है तो मेरे को बताओ जिसने लगातार पैदावार लिया नहीं है कारण क्या है क्योंकि हैप्पी सीडर वगैरह से जो बिजाई करते हैं ना उसमें हम फ्लड इरीगेशन कर देते हैं और फ्लड इरीगेशन में क्या होता है जैसे फ्लड इरीगेशन हुआ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आनी आनी है यूरिया हमने मारना नहीं है और इसमें जो हम लोग डोलों पर बिजाई करते हैं सारी तकरीबन डोलों पर बिजाई है सब्जियों में जो है मिक्स इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें तो उसमें पानी जो है वो नीचे जो वासपा कहते हैं वो बनता है तो तभी इतनी प्रोडक्शन आती है अब मेरे पूरे गेहूँ के खेत में दो सौ लाइने की होती हैं सिर्फ और सौ लाइनों में पानी आता है तो जो जो हैप्पी सीडर वगैरह से बिजाई करते हैं ना वो जो लोग हैं वो फ्लड इरिगेशन से सिवातों ने काम चलता ना उनका चाहे एक कनाल का भी आठ क्यारे बना लेंगे दस बना लेंगे तो भी एक कनाल ही भरेगा ना हमारे वाला एक खूट भरेगा उसमें इतने नीचे तो इतने नीचे तो, तो जानी चाहिए न मम्मी हाँ वो उससे स्प्रिंकलर से करे हो सकता है उससे मैंने यूज नहीं करके देखे हो सकता है पॉसिबल उससे ठीक सोलह क्विंटल तक तीन सौ छः प्लस दो क्विंटल चना और सरसों की जो है पैदावार जो है वो उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं वो पूरी कैलकुलेशन नहीं है सरसों भी अलग से थी उसमें एक, एक, एक एकड़ में दो सौ लाइने सौ लाइन में पानी तो चना सौ लाइन चने की बीच में हाँ हाँ नहीं नहीं खरपतवार जो है ना उसमें खेत जो है बदल बदल के फसल हो जाती है मेरी तकरीबन और उसमें खरपतवार आते ही नहीं होते ही नहीं पहली बात अगर हो भी जाए तो चार औरतें जो हैं एक किले की गुड़ाई कर देती हैं उसमें क्योंकि डोड़ों पे होती है बिजाई स्पेस पूरा होता है बीच में मेरे पास बैल बड़े औजार हैं आज भी कोई किसी किसान के पास होंगे नहीं बैल मेरे पास तीन बैल हैं और मैं तीनों बैलों से काम लेता हूं जितने जितने खेत के बीच में जहां खुरपी नहीं चल सकती मैं अभी पंजाब गया था वहां भाई साहब ने दिखाया था अभी तीन लाख रुपए के किसान ने जुगाड़ बनाया तो मैंने वहां भी सजेशन दिया था मेरे पास बैल हैं बैल से बढ़ने वाले जितने ही औजार हैं मैनुअली चलने वाले हम सबको बैल से बांध के चला लेते हैं बीच में बैल ने खुदाई कर दी उसके बाद जो बचा उसको दो तीन चार औरतें जो है आराम से खुदाई कर देते हैं पूरे खेत को ठीक है नहीं बम जबानी मेरा राम राजेंद्र सिंह गाँव रामायण तीन नासी जिला इशारा कर सबको नमस्कार नाइन एट वन टू सैवन सैवन फाइव ट्रिप्पल जीरो हाँ जी राम राम दे तो भाई राम तो <laughs> देखो भाई गलती ले समाचा भाई इनको नहीं कहनी कि आदरणीय माननी ये अपना दो बाकी काम देने तो हमारा तो नाम नाम मान बो मैं कारण भाई छोटा भाई की कोटा छोर उ माना एक बार रखी है, है। कारण ये वास्तविक कारण तो ये है इधर उधर घुमाऊंगा तो घूमे जागा कारण इधर ही रह जाएगा नहीं पाना नहीं है जी बे साच ही बताऊ सच मैं भाई का छोरा ना हो तो पूछ लो नहीं, नहीं वास्तविकता में इस जे खेती में पहले मेरे पिताजी लाडुआ गौशाला गए थे और खाने के लिए हम थोड़ी बहुत अनाज और दालें और सब्जियां लगाते थे कई सालों से मतलब तिरानवे में पेंशन आ गए थे दो हज़ार के आसपास हम इस खेत में अपनी जरूरत जोगी क्रिया करते बीच में हमारा खेत में नूनी थी फिर दाना मोगा मिल गया फिर वह ज़मीन फिर स्वस्थ होगी फिर हमने ड्रेन की माटी डाल दी फिर नहर में लाडुआ बन गई और तेल का पानी कम हो गया नहर का जो तो कई बार उधार चढ़ा मेरे खेत में मेरे साथ भी मैंने करम फिर नहर का पानी कम होना था फिर खेत में भाई ट्यूबल का पानी लाना शुरू कर दिया टीवल का पानी इतना बढ़िया नहीं है मेरा काम मैनुअली जो काम करूं मैं करूं जमीन पे जमीन की जो वास्तविक स्थिति है जो पैदावार घटा है पद है जो ऊपर नीचे जो सारा खेल हो रहा है वो जमीन पर तो है जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना खातर है हमने कोई गरीब मैंने करा हाँ कभी गोबर आखाद गिना सभी जगह सभी काम नहीं करते गोबर आखाद भी कामयाब है भाई इन कहीं कहते गोबर कट लिया देखो हर पर्सन का अपने आप मन्ना न है मेरा मेरा खेत मेरी ज़मीन मन है बेरा है मेरे हिसाब तो होगी बहनेबाजी कौन चल सकते भाई इस खेती में कोई भी किसान जाए देख सके से तो कोई पर्सन पूछ सके वास्तविक स्थिति जो है हम जमीन पर पर काम करोगे ज़मीन स्वस्थ नहीं होगी ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का नहीं बढ़ेगा तब पैदावार भी नहीं बढ़ा सकते बीमारियाँ भी जैसे होंगी जमीन स्वस्थ नहीं है पौधा स्वस्थ नहीं होगा तो ये ऑर्गेनिक खेती की बात आई भा कौन मिलते भाव का वास्तु स्थिति है भाई आपने लेबर लगाई है सच ही पूछो मन कौन मानता भाई क्योंकि हमें इस बार में हाँ भाई मामा ने ऑर्गेनिक करा के भा लेगे जिस तरह वकील का मन मनना इतनी फीस सही है कर्से कर रखे है वो डॉक्टर का मनना इतनी फीस सी उसने कुरसे कर रख्या है कुरस का मतलब जो दवाई है मैन वाले लिख के दे देगा खाली लिखना है तो है तो भाई किसान का भी मन कौन मानता भाई पीछे ले मैंने वो भी चाहो है मैं बड़ी गाड़ी में बड़े बड़का मेरे बड़े जो कॉलेज आओ मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊं वास्तविक स्थिति ये है कि सब ने पीछे खातर खेती कराए सारे में वास्तविक अब मेरा शुरुआत मैंने एक दो एकड़ तक करी पूरा तेरे एकड़ में करूँ भाई अब की बार पैदावार जो गेहूं की है या धान में कोई दिक्कत नहीं मेरे को धान में कोई ज़्यादा इतनी कोई मैंने समस्या नहीं आती कीड़ियाँ कभी कोई नहीं आती पैदावार की गेहूँ माँ हाई गेहूँ माँ जो आई धान में तीस नंबर लगा था ग्यारह इक्कीस में लगा था जो मेरे लेवल का पानी है मेरे पड़ोस में जो खेती करे हैं उनके जो कट्टे गिड़े हैं मन्ना जो नहीं गेड़े नहीं उस लेवल पर भाई मैंने गोबरा खाद गेड़ दिया जीवा मृत गेट दिया या ईप की बार तो डिकम्पोजर विश्रो कहने वैसे डीकम्पोजर अभी तक नहीं गिरा था मैंने अभी तो उनका बराबर पैदावार आज है कोई गणाह कोई फर्क को, दो दो मण का लागा तो उसके उनकी जो खसपर है कि जो खाद की मेरे पड़ोस में क्यों लग रही मैं तीस मण उनना छः यूरिया गिर दिए दो डी दो के तीन डी ए पी दिए हर जमीन बिल्कुल उनकी नूहरी मेरी जमीन पर देखोगे उसके पड़ोस में ओए ही पानी वो लाओ में लाऊ सबसे जरूरी है पानी आपका पानी खेत का किस्सा पानी का उपयोग कितना करो आप अरे यमुना पानी मिलता नहर मिलता हो नहीं फिर आठ को नहीं भाई फिर भी जब जैविक नहीं करता नहीं तो उसने कोई प्यार कोई जमीन था ना कर क्या था शुरुआत करनी पड़ेगी गेहूँ गेहूँ में पैदावार मेरी रह जी बाईस मन तक रही थी तीन सौ छः की बाईस तक रही थी दूसरी थी पच्चीस भी थी छब्बीस भी थी उसके अंदर कारण, कारण ये रहा उस जमीन के अंदर जो मीठा पानी जो पानी जो आना था ट्यूब का पानी लगा था उसमें पानी को नहीं आना पा पर था नहर का पानी आ नहीं उसमें और मतलब उसकी जड़ान जो खाद के जो बनाना चाहिए पूरा मैंने दे दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं आई इसमें ईप का मैंने उसमें गिरा गोबर गवाई रज के क्यों मेरा नज़दीक लगा कैंट उसमें तक डेरियाँ हैं वहाँ से गोबर का पानी तीन ही लगाए जी नहर का कितना का पानी एक भी बूंद को लगे भाई बीज कितना बीज मैंने भाई दूसरा मतलब चालीस तीन से छः का मैंने डाला बीस जो पौधे पौधा ही दूरी है जो जमीन स्वस्थ है नहीं उसमें गणी को नहीं जो हाइल वैरायटी है उनमें यह पर्सन आवा है क्योंकि वो एकदम खुराक ले पौधे जो दूसरी जो हाइल वरायटी निकाल रखी है ये दूसरी जो है है या दूसरी जो साधारण वेरायटी है क्योंकि वो ऐसे ऐसे खुराक लेके पौधा बन वो पैदावार वहीं उसी लेवल तक पहुंच जाती है जो उनकी पोटेंशियल कैपेसिटी है उस लेवल पर अगर ज़मीन तैयार होगी तो आप ये जहाँ भी पैदावार की दिक्कत आनी हो रहा या तो नमक आ जाए जमीन में या जमीन को उतने पो सकता तो नहीं दे पाते हम फिर दूसरी चीज़ें सहारा लेते हैं फिर जहाँ भी यूरिया का सवाल आ गया नहीं ओडा समझ ले गड़बड़ोगी क्योंकि पौधा जो पो सकता तो जमीन तो वो वापस उसी टाइम पौधों दे देगा और ज्यादा कोई फंक्शन नहीं यूरिया का सिर्फ पौधा जमीन के सकता। तो सकता है अपनी फसल मंडी में बेचनी पड़े तो गाटे में हो के फायदे में जो पड़ोसी की देखा नीतीम है उस हिसाब तक तो में घाटा को नहीं फिर वो बात दिमाग में फिर मन मेंवा देता हूँ अलग बात है उसका जो मेरे पड़ोसी में खेती करी उस हिसाब तक कोई घाटा को नहीं मैं जो पड़ोस में जैसा पानी लग गया जिसा उसने केमिकल लिया मेरे पड़ोसी की होनी चाहिए नी एवरेज तो जिसका नहर का लग गया नहीं, नहीं बात उनकी बात नहीं, नहीं। हो सकती नहीं उसका तो कैंपा पचास लकड़े सेम परिस्थिति सेम परिस्थिति तो मैं फायदे मूँ हाँ मैं फायदा 20 बीस तो भी फायदे मा हूँ जब मेरे बीस मड़ो तक नहीं बराबर था उसकी थोड़ी ही बड़ी है तो उसके खर्चे तो देखो आपने हाँ जी हाँ जी देखे तकड़ी जो बेटा पूरा काम की चालीस मन की मुश्किल था वहा मुश था मुश्किल था आप एवरेज का लेवल पर आप उस लेवल पर काम करो ना जिस पे हम हैं जिस लेवल का पानी है जमीन और पानी का संबंध मैं बताया आपको जमीन और पानी का सही संबंध है तो आप पैदावार उस... जी, फूल कुमार के कुमार <laughs> कुमार के, के <laughs> पूल कुमार की मैं नहीं कह सकता ना ना फूल कुमार की मैं नहीं कह सकता हूँ आ जाओ जी प्रेम पवित्र आत्मा जी आप सभी को सादर नमस्ते बेंजी का नाम सुनीता जी आ, तो जी सावी तो है, तो। है मेरा नाम रोहतास है जीडक् मैं एक जेबीटी मास्टर ला रहा हूँ जी सरकारी और दो में चौदह में उन्हें जय खेती शुरू करी थी अगला साल के लिए फार्म भरा छोरे थे छोटा छोड़ रहा था उसको छह बजे तक का <स्था> प्रोग्राम है आपके जैसे सुविधा हो देख लीजिए बात मैं घर गया था तो बेंजी सुनीता जी ने ही फार्म भरवाने में हेल्प करी थी और बल्कि इनके छोटे बेटे ने भी हेल्प करी थी री बुरा ये कहती नहीं कुछ भी अपनी रिपोर्ट रखो जी फोन नंबर बताओ पहले अठानवे पंद्रह जीरो मैडम बताओ कब से शुरू करी कैसी खेती हो रही है किसी पैदावार क्या दिक्कत है बोलो ना बताओ बताओ सब कुमार है की लिए। सी तीन, तीन, की लिए। तीन, की लिए। तीन तो छिड़काव करे थे जी और तीन बार जीवा मृत करी अच्छा, में कुर्सी फसल थी उसमें अच्छा हॉस्ट्रेली गोबर का खाद था जी का लिया। हाँ जी फिर समस्या आई देखो जी देवी जी पूरा सहयोग करे है। खेत में पानी मतलब मरू सिरसम बरसाणु में पूरा सहयोग कराया कोई बात नहीं तो अगर बात दो चार मुंबता दू तीसान उमर कराया रू जी मोटी खेती अरे के फसल लिया करू तो उसको काम सा गए काला सोलह मन किला की सरसम हुई है पड़ोसियाँ का दस बारह रही है जमीन टिब्बा की थी पानी नहर का था आठ इंची टीप की दिया था उस टाइम कोई जीवा मृतक जीवा मृतक संजीव कि में नहीं था साढ़ डू राय के खाद ला के निवेब थी एक पानी पाचे दिया था पीली सरसम हुई है एक दुआड़ा में पाँच मनर तेरह किलो वो जो तेल बेचे है वो दो सौ लीटर बेचे है और सरसम का जो तेल काली कार बनारसाली का एक नंबर पर रखा था एक बनारस में भाई फुल कुमार नेरम ने बीज मंगाया था वो एक सौ साठ रुपये लीटर बेचे है और एक तेई की औसत उसमें आई है लगभग उन ढाई किले में चौरासी हज़ार का तेल और अठारह हज़ार की खड़े यू होया है और क्यों फिर उसमें अड़तालीस एक हज़ार रुपया के हुए हैं तो यह बिक्री करी कि मैं घर खान का है क्या दो तो गोखड़ी हैं और कलेश हो जी एक बैड प्लान्टर ले रखिए को बता दो किसी भाई ने बे रहो क्यूक्र दो बो है क्योंकर हो रहा है दो कामयाब सही नहीं बैट पलांडर पर लटवाज रहा है वो आ गई अस्सी हजार और टिब्बा बोल दिया उसका लो पानी तला जाए बीज ऊपर मिश्रित खेती करी जी मिश्रित भी नहीं करनी आई जुगर मिलानी जी बोले न्यू नहीं करी हमने के कर फुल तो गे आगे खुडर बीज को एक चने का फिर सरसा ने देखा बथुआ जामया था मजदूर ने बड़ा हो इस में बेचीए। <laughs> मंदी, मंदी दे दे रह गया इसी में टेमां तू कट दिया बोलया दौरा गया नाट गया बोलिया अपना आपे बेच लिया मौन करूं इसती पार्ट दिया लो मैं मह तड़कन करा योग ने झुंडी भी बनाई बेचारी ने मंडी दी जाने जा मेरा ही मन बदल गया सारा सा लाठी आ होगी स्कूल में भी जाना रिव भी बेचना वो दुकानदार की बोलिया के वा बिका वो बोलिया वाई बिका तीस रुपया किलो मैं कितनी काट देख थोड़ी आन में माइ बिया तो मरो बोज सूत बैठा गया उल्टा है लिया स्टाफ में बैंक दिया मनो <laughs> <laughs> <laughs> तो जी सारी सब्जी शब्जी की तो होंगी कोने अरे एक फसल मत उनका मुकाबला घटा है मरा हाँ दूसरी फसल दुल्हन तो की जा हो जा तो अच्छी हो सका है मेरी मूंगे बहुत बढ़िया थी लेकिन रोज खाके शून्य खागड़ खाके उड़ा मुँह बैठे पाऊ उड़ोए खुड़कई करें उड़ोए चौथ करें <laughs> तो एक तो बाढ़ करके बहुत शुरू करनी पड़ेगी दलन की खेती दूसरी फसल जब ली जा सका है दूसरा जो आया उसका आठ डम्फरे कुड़िया खाद के गेरेगी क्यों हमें हरी खाद भी ला दिए फिर तीन सौ छह बो दिए सारे ऊपर तली पिट गए तीन छिड़काव कर दिया जीवा घना सौदा छोड़ दिया काट नहीं है मांग साथ मणकीला फिर आप काटे पुणे दो किलो और केक रहा। दो रहे आपने। मिश्रित खेती पर आया था मैं दोबारा और बिछल गया उसमें फिर आया तो मैं बताऊँ था सरसा में बथुआ हो गया बैड पर बोई थी तो मैंने उसमें सोचा भाई इसमें मेरा टोटल सोए खूट थे दोबारा मुँह तीसाम तुमने लसी गेरी जी खूटते खूट गया बीच को बैठते हैं बीच को तीस खूटा में बिरसम गेरी तीस खूटा मेथी गेरी लेकिन वह नहरी नहरी नहीं काटी मैंने वो तो उस कम्पेन के लगे दौड़वा दी अब कटा दो, दो पनीर कटे रही छाने भी नहीं है ये अनुभव रहे जी धन्यवाद बतेरा जी हाँ जी हाँ ना जी वो जमीन डलाने वाली नहीं है अच्छा। जमीन समतल है पानी नहीं रखा है ट्यूबवेल का भी ठीक सा है लेकिन वो तो नहीं। बीच दीज़ी दीज़ी बैठ तो उसकी एक ट्रिक्ट लेगी मगर खेच लिया टीन चार चढ़ाई माक्षित जागी एन बोली तेन मेरा पूछिए नहीं लाए क्यों ट्रिक्ट लिया रे ठीक है जी धन्यवाद हां जी 2014 में और कौन है आज की सुन जाएगी, उसका निचोड़ क्या है क्या करना है वो कल सुबह बात होगी तो जो जा रहे हैं अगर वापिस आना है तो सुबह आठ बजे के हिसाब से मैं जय भी खेती मेरा लड़का करूवाओ मेरे क्या तो मेरी कोई रुचि नहीं थी वो बड़ा लड़का सब में उससे कहना तय करने लग गया था अरेब रुचि मारी भी बढ़ती जाहिर परिवार की विषय सारा परिवार भी सहमत से करू मोटी खेती बल्कि वो सब्जी वाला काम बड़का कौन है सरसों की हूँ बाजरा बस ये करूँ मैं बाजरा बढ़िया बाजरा हो जहा बढ़िया सरसों अजय भी कह गालतू कराया था बाजरा के लगभग अट्ठाईस तीस मिनट तय रखूब हाइब्रिड बवा है ये लकड़ा है देसी बवा है एक आध में खाने का वो तो ना है से खाने का तो कान है कभी बार त्यौहार खा लिया बाकी ज़्यादा वो लकड़ा कौन है हाँ बवा बाजरा हाईब्रिड सर पिछली साल तो मैंने बाजरा मूंग मिला के देखा थे एक में वो और भी तगड़ा रहा मेरा बाजरा बाजरा मूँग मिला के बोवाया था दो किलो मूँग एक छिली बाजरा की मिला के बोवा थी सारा मूंग मूंग मिला के बाद और बाई फूलवार मिला के बहूंगा एक ली सरसू ना बहु ना मेथी बहुत गेहूँ तो इबर बाद लकड़ी से गेहूं घाट लकड़िया गेहूं तो लकड़े गाट दे गेहूँ गांट लकड़ा है हमारा खेत में यह जैविका का बाद में सरसों इनता चढ़ रही है अरे वे तीस मण मुश्किल तो बैठा कि रह सके हम दो मन सरसों लिक रही है न कुंड गर्मी में काटा ही नहीं मोहंग सरसों तो घनी लग रही है तीस तीस मण किला लिकड़ रही है मारे भी इतनी लिकट रही है हाँ खूब लिकट रही है तीस बड़े सरसों कुछ नहीं गेरा कर भाई मैं तो केचुआ खाद बनाऊ गेरूस बाकी कुछ नहीं करीब डीकम्पोजर और घेर के देखी सारा खेत में, ये खाद बेचन बनाओ में, खुद में, में नहीं खुद अपना खेत में यूज करूँ मैं नहीं करूँ मेरे कैड बना रखा है एक ट्रॉली खाद एक, एक बार आज है उसमें एक बार जितना भी साल में पाँच ट्रॉली बनो या सात बनो साढ़े पाँच एकड़ में करूँ सारा उसमें गेरूसूँ तीन एड बना रखे हैं हरी खरपतवार पटे हेल भी उसमें गोबर कूड़ा करकेट उसमें घेरदा दूसरा हाँ। भी सारा खेत में घेरदा बार तक कोई नहीं ले और खाद है जी कून सा खाद के खाद है नाडप वाला गोबर वाला नाडप का भी हो सर केचवा का भी हो से मैं दोनों तरह का बनाऊसू नाडप वाले बनाऊ उसमें हरी खरपतवार पाड़ी वह घेरद उसमें गोबर कूड़ा वो भी घेर दिया हाँ बरजादा भी उसने बंद कर दिया महीना मतीसा हो जाती है दस दस जाता लंबा, और तीन बना रखे है और एक चौतरा पर बनाया गुरु केस वूस तो की टाके गिर रखी है कब से को साल साल कर रहा हूं। और भी साथ से कर दिया साथ से था एक में कोई की भी नहीं क्यों वो मिला के नहीं तो मैं पहले सप्रे भी नहीं मारा कर लड़का आ गया था छुट्टी वो आबा मार दिया था मैं साढ़े पांच एकड़ में एक साल तो करी थी दो एकड़ में दूसरी साल साढ़े पांच एकड़ में करूँ हूँ मेरे कन्हे सात एकड़ जमीन है डेढ़ एकड़ दे डे दूसरी साइड में है खाद तो उसमें भी नहीं जे पर उसने जैविक नहीं मानता क्यूँ बढ़िया चौमास में बढ़िया है वाला देख खर्चा कम से जीत करे इबत दो तीन और लागे गाँव में मैं कुछ यूज नहीं कर बाकी तक नहीं रहा है, करी। इसका बहुत आया है। ये एक ले गया था पीछे पिछ, ही ये मीटिंग थी आप बिजारे हो गए जब ले गया था भीम भाई के नाते मन नो सौ लीटर की टी में बनाई थी एक शीशी दो किलो गुड़ गिर था फिर एक बैरल और बना ली एक किला में चार सौ लीटर पानी में दिया करता हमारा खुला नाके पानी लग गया है एक किला में एक बार दे दी फिर दोबारी दो बैरल फिर चार कर ली फिर दूसरा किला में दे दी मतलब नूह चलता रहा था मेरा काम खेत का डोला पे बना लिया था उस जगह छुट्टी लगा रहा कि लगाई थोड़ी सी खोल दी पानी चालता रहा भी दोहरी में चालती रहे किस फसल में केमिकल तक कम पैदावार? गेहूं में कम है। सब्जी बिल्कुल छोट दी मैं कती नहीं बोया करो सब्जी थोड़ी बहुत अपने घर गड़बड़ता बोया कर सब, सब खुश था कोई किसी को कि टेंशन कोई नहीं ले रहा ना किसी की कि शिकायत अपना ना की कह दे नला कर दे सारा कुण कुणबा खुश है तो हम भी आप खुश है घिवे तीसा फलतू अगर बिक जाएगा बोले ना अगली साल फिर सारा अगली साल ये काम आ जाएगा हाँ जी एक में कितना करते के खाँ, खाँ। खाँ तो मैं एक डंपर का लगभग बघेर दू साल साल में छह अच्छा सात डंपर खाद हो जाए मेरा कैचुआ खाद और पात डंफर नडपाला भी हो जाए सारा ने साढ़े पांच एकड़ में यूज करूँ पशु कितने पशु तो पाँच से राखू में पशु का खाद में कम नहीं मैं ज्यादा गौशाला का तो अपने पशु के गोबर अपने पशु का गोबर तो घर भी और यूज करू हूँ गरने भी, भी रूप न उपड़ा में भी ले हैेहू की पैदावार कम से तीस तीन सौ छह गेहूं से केमिकल आला का हमारा अड्डा ना पड़ा लगभग वे उतना उनका है कम कैसे कह रहे हो आप? कम तो ये और भी तीन सौ छो कम है और तो चालीस चालीस पचास पचास भी दूसरा बीज ले का रहे हैं तीन सौ छह तो, तो लगभग सब अगे और हाँ वे अड्डा पट जाए गठ भी है ये अड्डा ना पड़ा खड़े पाक है करना भूल गया चमराड़ा के रणजीत सिंह जी ने बताया कुछ लोगों ने उनसे गुड़ की मांग की है जो गुड़ उन्होंने चखाया था मसाले वाला जिसका जिक्र किया था अगर गुड़ उन्हें चाहिए तो इनको अभी शाम को नोट करवा दें सुबह घर से मंगवा देंगे अगर किसी को गुड़ चाहिए अच्छी मात्रा में चाहिए तो फिर वो बात कर लेंगे और ये सुबह वहाँ से गाँव से मंगवा के वो दे हाँ जी 2014 चल रहा है न? ना 2014 में और कौन रहेगा जी मास्टर सुरजीत जी आइए मैडम खेती भी मैं करूँ हूँ फ़ोन नंबर जी अठानवे एक सौ 414 तेईस चार सौ फतेहाबाद फतेहाबाद सौ चौदह भट्टूकला फतेह फतेह बताओ नमस्कार साथियों मैं मास्टर सुरजीत सिंह भट्टूकला जिला फतेहाबाद से रहने वाला हूं और तो मेरा खेत है मेरे गांव से 35 किलोमीटर दूर है इसहा डिस्ट्रिक्ट इस में है वो दिन मेरी खरीदी हुई है और वही खेती करता हूं मैं मेरी जो पोस्टिंग है बिल्कुल गांव के साथ है तो 35 किलोमीटर का आज जाना पड़ता है और मैं चार साल से एक ही फसल लेता हूं गेहूँ की मेरा खेत सड़ू रहता है आपकी भाषा में कहूँ तो मैं उस वक्त मैं केवल उसमें भैंसा और गुआर ंदा देता हूँ उसको अंदर कल्टिवेट कर देता हूँ मौका लगता है दो दूसरी बार भी हो सकता है ऐसा कर दूँ और केवल उसके बाद मैं गेहूँ की फसल लेता हूँ और यही मेरी खेती है यही काम है इतना ही है बस था था था था। कुछ भी नहीं डालता था इस साल जो है वेस्ट डिकम्पोजर चलाया था मुझे रिजल्ट दिखाई नहीं दिया मेरे खेत मेरा खेत वहाँ दो टुकड़ों में है दस किलो एक जगह है सात किलो एक जगह है जहाँ दस किले है वहाँ मैंने वेस्ट डिकम्पोजर चलाया साथ में परन्तु जहाँ सात किले हैं वहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया असल में कोई फ़र्क नहीं था मुझे कोई अंदर नहीं दिखाई दिया पैदावार जी मेरे शायद चौदह पंद्रह किलो में गेहूं थी जी और सवा चार सौ चार सौ के आसपास मेरी गेहूं हुई जी वरायटी जी।, जी बंसी तीन सौ छः और एक मैं जिसको मेरा नाम दे रखा है मुझे पता नहीं वो कौन सी वैरायटी है सूजी नंबर वन हाँ जी हाँ जी तीन सौ छः जी मेरी हुई लगभग अपने पच्चीस एक मंड किले की बाईस या पच्चीस मंड किले की हुई और बंसी की भी औसत तीस बत्तीस के आसपास रही और सुरजी जो है पंद्रह बीस मन तक गई है जी मेरी जो चार साल से मेरे खेत में वही होती थी वही लगा रहा हूँ मैं वो फसल अच्छी थी और बीज मैंने सारे खेत में बीस किलो बीज डाला है पर एकड़ बीस किलो बीज डाला बंसी का भी तीन का भी सुरजी का भी खरपतवार के लिए कुछ भी नहीं जी खुद ही निकलवाई थी 306 में और बंसी में भी बाकी में कुछ भी नहीं करवाया जी मैंने बिक्री जी साढ़े तीन हज़ार चार हज़ार और पाँच हज़ार सारी के वो बिक गई जी मेरी इसार बट्टू आदमपुर सिरसा ये मार्केट है जी मेरी हर एक के हैं जी बंसी मेरे पास में थी नहीं जी 306 भी मुझे मेरी निगाह में मुझे डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया तीन बचेगी जी हुई कम परंतु 300 सौ बची नहीं पंजाब तक मैंने फ़ोन किया जी तीन सौ बताओ नहीं मिल पाई मुझे डिमांड थी क्योंकि पंजाब खेत में देख क्या था गुरप्रीत भाई का मैं भरोसा करता हूं इसलिए ऐसे मैंने कोशिश की मुझे 300 सौ मिल जाए डिमांड थी मेरे पास परंतु मैं पूरी नहीं कर पाया आज जो पोजीशन मेरी ये है कि मेरे पास गेहूँ नहीं है डिमांड आज भी आती है तो हाँ तीन तो नहीं मैं कहता हूं जी मैंने उनका खेत देखा है जैसे मैंने जिन साथियों का खेत देखा है मैं कह सकता हूं सर उनका खेत मैंने देखा है वो जैविक है आप वहां से ले सकते हो भरोसा करते हो कर लो जी उधर कोई दक्का नहीं तो ये, ये बात बता के ये बात बता के जी है के पास है। हाँ ये हो सकता है जी ऐसा होता है परंतु तीन सौ को मानता हूँ घाटा सौदा है तीन जो है जहाँ तक मैं समझता हूँ इतनी पैदावार दे नहीं पाती जितना मुझे चाहिए सबसे कमज़ोर खेत मेरा तो तीन सै का ही रहा है कितनी हुई है उसमें। वो 20-22 मिनट की लगी हुई था सर मैंने पानी जो है पहला पानी तीन सौ छह में साठ दिन के बाद लगाया था दूसरा पानी जो है लगाया तब गेहूं सारी सोगी थी शायद मेरा कहते तीन चार साथियों देखा भी, भी है लगाया तो से हाँ सही थी कोई दिक्कत नहीं थी उससे पहले जो पानी गेहूं की बिजाई से पहले भी मैंने पानी जो पले जिसको कहते हैं हम उस पर करने के अपने लगभग 30-35 दिन के बाद में गेहूँ की बिजाई की थी शायद अठाईस 30 दिन के बाद की थी तो खरपतवार भी उसकी वजह से कम हुआ थी दूसरे में तो परंतु बाद का पानी भी ओट गई, परंतु जब पहला पानी के बाद दूसरा पानी जब मैंने लगाए थी दूसरे में सारी सो गई थी हाँ हाँ हाँ हाँ अब बैलों की बिजाई थी जी मेरी सरसों वाली बिजाई वो पड़ा जो तो है लगभग दस इंच का सारा खेत में जी बिजाई मेरी बैलों से थी और से। हर से अब जी मेरा खेत में बांध करके छोड़ रखी है मैं अपने बाजरी और मूंग और तिल तीनों चीजें तो बिजाई करने की तैयारी कर रहा हूं जो भी पानी आएगा और मैं लगा कि जो है जून के स्टार्टिंग में ये फसलें बहूंगा क्योंकि चार साल हो गए ये भी कहते हैं ऐसे भी कहते हैं भी क्या करोगे आप लोग भी डाट साहब भी कहते हैं भी साढ़ डू का एग्जांपल नहीं हो सकता खैर तो मैं कोशिश करूंगा इस साल मैं दूसरी फसल लेने की ट्राई में हूँ हाँ मूंग हूँ हूँ हूँ जो दिक्कत आती है वही रोज़वाड़ी वो, वो सब लोग देखेंगे नील गाय है दूसरा क्यों मैं रहता नहीं सबसे बड़ी दिक्कत मेरी यह है कि भी कैसे मैं लेबर से लेबर को कह वो काम कर दे तो जैसा कर देता है वैसा ही ठीक है स्प्रे है डीकम्पोजर है खाद है खाद ले आगे मैं कहाँ से डालूँ जी गोबर की खाद भी डाल सकता मैं क्योंकि खेत भी घर भी हो अस्त अस्त सारा चीज़ दूर होगी अस्त व्यस्त सारा सुधार हाँ करता हूँ केवल अपनी मस्ती में किसी का कोई दबाव नहीं मेरे पर सरकारी जॉब करता हूँ उसके बाद पेंस पैसों का और का इनका कोई टेंशन किसी तरह कुछ नहीं मैं जिद्दी हूँ मैं करूँगा तो करूँगा होता है तो ना हो हो चाहे ना हो अब जैसे मेरे पास चुना था डेढ़ के एकड़ में संडी लग थी लग पंजाब के ढूंढ पर गए थे पीछे सुंडी ने टैक कर दिया जी सप्रेक तो किया परंतु असर नहीं हुआ जहातन मेरे पास 15 मिनट होना चाहिए था वहां से 1 क्विंटल चना हुआ है जी साथियों ने पड़ोसी ने कहा स्प्रे करो अदरमर्जी तो आपा करो दिन की स्प्रे मार देते हैं या जो तो एक बाद स्प्रे और भी आता है मानना भाई कुछ भी हो जाए स्प्रे कौन करू मैं यह भी खेत में गए कहा भी माजी ना करनी करू तो जिद्दी हूं जी मन का उस वजह से से तो साथ में चल रही है धीरे-धीरे तो चलारे खेती बड़ी है है और है। वो है। खेती अपना कोई हाँ इस बार उन्होंने जो, तो जो गेहूं गे... की दे इस बार जो पैसों से मतलब बच्चे बच्चे कामयाब मेरा फिलहाल फिलहाल जो बच्चों के अपना है इस बार उन्होंने सहयोग दिया जी अब गेहूं जो सारी मैंने साफ करके भेजी है तो उनमें काफी योगदान रहा अब भी संतुष्ट नहीं थी जब आप पैसे इतने ठोक के लेते हो तो गेहूँ साफ होनी चाहिए मशीन भी लेके आया सारा काम किया लेबरी भी लगाई ये सास में भी देख रहे कि खुद भी लगी उसके बावजूद संतुष्ट नहीं थी मतलब इतने पैसे लेते हो तो जितना पैसा लेते हो वैसी क्यों आप दे नहीं पा रहे हो से हां जी? से जो है जी कमी रहेगी डॉक्टर मक्खी जो है ना छोटी मक्खी वो रह गई थी हाँ बंसी में भी बंसी में भी थी जी हाँ जी बस इतनी कमी रही बाकी जी ठीक है और कुल पैदावार जो है सारा खर्चा काट के एक जो साढ़ु फसल की जो मेरी पैदावार है बचत जिसको मैं कह सकता हूँ चार लाख रुपए मेरी बचत है जी सोलह एकड़ की बचत जो है मेरी चार लाख है उसमें आड़ के तौर तो पर सरसों थी जी मेरी लगभग पंद्रह मिनट के आसपास सरसों है अलसी थी दस किलो अलसी भी हुई है किलो दो किलो रई भी हुई है तजर्बे हैं ये तो देखो संघर्ष तजर्बा सारी चीज़ें है जी कमियाँ रहती हैं अगली बार कोशिश करेंगे ये करेंगे परंतु वैसा हो भी नहीं पाता क्योंकि खुला मैदान अजी खेत हमारे हाथ में कुछ सब कुछ है भी नहीं पूरा टाइम भी नहीं टाइम भी नहीं होता है ये है जी मेरा काम थैंक यू धन्यवाद बहुत सारे लोग जो यहाँ आकर बोले हैं उनमें से दोनों किस्म के लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो कुदरती खेती अभियान की मीटिंगों से प्रेरित हुए हैं कुदरती खेती अभियान की किताबों से पढ़ के खेती शुरू की है कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने ढंग से खेती की शुरुआत की है कुदरती खेती अभियान के साथ तो वो बाद में जुड़े हैं मास्टर जी भी उसी कैटेगरी में हैं साल, साल भर से है न पर शुरू तो आप पहले से कर चुके थे मैं वो कह रहा हूँ ये मिगलानी जी शुरू अपने ढंग से किया हुआ है इन्होंने बाद में जुड़े हैं तो ये अपने तरीके से अलग अलग किस्म के लोग कर रहे हैं अपने ढंग से रणजीत सिंह जी जो हैं वो तो 2000 से कर रहे हैं तब कुदरती खेती अभियान का कोई काम ही नहीं शुरू हुआ था तो अगला कौन आ रहा है अपने अनुभव रखने के लिए 2014 से मास्टर जी मास्टर जी की रिपोर्ट मंगी तो आप पूरे ध्यान से लोगे क्योंकि मास्टर जी नहीं वॉक करेंगे अठारह सौ अट्ठाईस तीन सौ तीन बहुत ही मान और सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के संचालक और संयोजक के श्री राजेंद्र चौधरी जी इनकी टीम के अन्य सदस्य दूर दूर से आए हुए अनुभवी किसान साथियों और मातृशक्ति अच्छा जी मैं भी सदस्य हूं। न न न न <laughs> टीम नहीं है। तो सुबह से जैसे विचार सुन रहे हैं अन्य साथियों के इनमें मुझे सबसे ज्यादा जो परेशान लगे वो अध्यापक वर्ग मुझे प्रताड़ित लगया अपने परिवारिक सदस्यों के द्वारा क्यों कई बार बातचीत होती है अपने साथी बताते हैं कुमार जी क्यों एक मास्टर जी हैं कि उनकी गराड़ी बोली मारी बहुत बेस्ती करा दी क्या करा दी अगीब कमा जीण गाय में क्या हो गया अखने का है सरसम का तेल का छौक ला ले जैविक है फिर और क्या रिफाइंड ला य गया डाल ला दाल दूसरा ला सरशम का डांगरा है खाण की चीज है सरशम का तेल दो तो इस किस्म की कुछ है? एक दो बात मेरे साथ भी मेरी भी धर्मपत्नी बहुत भी रुधहीन चीज़ों की जैविक खेती के लेकिन फिर भी प्रयास करते करते चार साल हो गए हैं कोशिश की थी कि परिवार बीमार रहता था ज़्यादा बच्चे तो सुधर गए उनका स्वास्थ्य तो कई साल हो गए डॉक्टर गए नहीं मैं पहले ठीक ठाक था लेकिन वो मेरी धर्मपत्नी जी वो अभी तक नहीं सुधरी है कभी नीचे दर्द शुरू हो जाए इनका ऊपर तीन नहीं बेरा कित कित पाव है कई किस्म के दर्द पिंडी में दर्द गोडिया में कमर में शर्म में हाथा में बेरा नहीं सर्वाइकल हो गया आड़े वो वहीफिस्क होगी डॉक्टर काड़ा गी, है हड्डी बदगी न्यू कहे कितनी उम्र है जी आपकी जी पैंतीस साल है लेकिन आप अपने एक्सरे के हिसाब से आपने जो हड्डियाँ बता साल की हो चुकी हो मैंने बोला डॉक्टर साहब जय नू ही सिर्फ दर्द पड़ती रही सात आठ साल में सौ साल की वजह में कया काम थे <laughs> इस उम्र क्यों पड़ी था, थे गए काम में रेहा हाँ जी ये जो है ना इनके कैल्शियम की कमी है विटामिन डी की कमी है इनका फलां कमी है बॉन डेंस की टेस्ट करवाओ एम आर आई कराओ बीस डाल के टेस्ट करवाओ अब फिलहाल वजन ये है कि उसके कमरे में दर्द है और मैं ले कर आना चाह रहा था लेकिन वो नहीं आ पाई एक्सरसाइज बताई है अंकुरित चने खाओ कैल्शियम के पाउडर खाओ ये वो बृज डाल की चीज है तो वो बातें तो बाद में है मैंने ये लगभग दो हजार तेरह के बाद से केमिकल डालना बंद कर दिया था इसी वजह से शुरू में पैदावार कम आई करीब अठारह मणि कड़ उसके बाद फिर पच्चीस मणि कड़ गई डॉक्टर साहब के साथ मैं करीब डेढ़ दो साल से जुड़ा हूं। उससे पहले अपनी मर्जी से शुरू करती थी पिछले एक साल से मैं गाय ले कर आया था कुछ महीने दो गाय भी रही तो उनका जो गोबर और मूत्र का प्रयोग कर उसका परिणाम बढ़िया रहा अब की बार जो पैदावार आई है वो करीब जैसे तीन जगह पर खेत था एक जगह बंसी था सत्ताईस अठाईस मण का किला था एक जगह तीन था वो अभी 28 अठाईस प्रति एकड़ के हिसाब से और एक जगह जो बढ़िया था उसमें 35 पैंतीस प्रति एकड़ था जबकि उसमें करीबे से करीब 35-40 प्रतिशत ईषा बहुत ज़्यादा तगड़ा होने की वजह से लुट गया था और उसमें जब पुड़ी उठा रहे थे तो वह जन भी नहीं लग रहा था जैसे फूस है अगर वो खड़े रहता तो हो सकता है चालीस मण एकड़ से ऊपर चला जाता तो सोच है पटे तो जी फोड़े फोड़े। तो कुछ ज्यादा महसूस होया जी आ, आ, आ, जो जो पूड़ी खड़े गेहूँ की, की थी वो हम तीन चार पूड़ी उठाओ थे जब वजन महसूस होता कि हाँ वजन है और जल्दी जाकर उसमें पंजीपो लगा दे लेकिन जो पड़ी हुई थी उसमें पता ही नहीं लगे कि वजन भी है जैसे तोड़ा थोड़ा हाँ जी तो इसमें जी बोने से पहले मैंने क़रीब ढाई क्विंटल या आप उसको गंजवा मृत को क्या को कुड़ी पड़ी थी उसमें एक ड्राम जिवा का डाल के उसमें काट लगाई थी तीन हफ्ते एक हफ्ते एक काट तीन हफ्ते काट लगाई थी तैयार हो गया था वो डालिया था और कुछ जो ताजा गोबर से बना हो वो अलग पोर्सन में डाल के देखा था मैंने जो कुरडी वाला पोर्शन था उसमें ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नजर आई उसको क्यों जो ताज़ा गोबर वाला है उसमें परेशानी भी है बार बार हर हफ्ते तैयार करो उसको उल्टो पुलटो कुरडी वाला यह पड़ी रहो चार पांच महीने तक एक बार एक ड्रम डाल लिया उसमें काट लगाई दो तीन पर वो तैयार हो गया बीज था जी करीब तीस पैंतीस किलो प्रति एकड़ और आगे विचार है कि थोड़ा और कम कर दें 25 से पच्चीस किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालो। उसमें कुछ मिश्रित भी था जैसे तीन चार किलो चने थे एक किलो धनिया था और सरसों की आड़ थी गेहूं के साथ सरसों तो कुछ ठीक हो ही नहीं वो पीढ़ी सरसों एक साथ ही बता रहे थे वो वो थी मेरी तो थी इतनी हो ही जी वह पीढ़ी सरसों आपकी कितनी ऊँची थी हाँ जी अर्जिया नए कोशा थी थे बोई थे वो भी निकल हुआ अच्छा चले गए वो हाँ हाँ हाँ मेरी ध्वज वही थी इतनी थी गेहूँ गंदर थी वहाँ हाँ जी हाँ बीज ज्यादा था बिल्कुल उसमें मशीन ऊपर बैठ कर मैं उसमें छोड़ रहा था और वो ज्यादा छूट गया और फिर वो पौधे खड़े नहीं उससे ज्यादा थे तो तो बस यही वजह रही होगी बाकी अपनी ध्वज ये की खेती है पानी की समस्या है अब की बार वो मेरे ख्याल हाल होगी है एक पड़ोस में एक ट्यूबवेल लगाया है वो डेढ़ हज़ार फुट का मीठे पानी का है तो उम्मीद है कि अब आगे दो फसल होंगी फिलहाल तक ये ही फसल है आ, और एक साथी थे मेघलानी जी आप बता रहे थे गेहूँ की कितने खूट बता रहे थे आप एक एकड़ में दो सौ अच्छा अच्छा अच्छा मिश्रित है वो आपके तो है लेकिन और कुछ जी का तीन जगह है अलग अलग किले काले का एक जगह वो है अगर वो एक जगह खेत हो तो वो उसकी संभाल और मेहनत जो है पानी सब चीजें अलग हो जाती हैं और ये तीन जगह अलग अलग होने से भी एक तो। नहीं ढाई ढाई एकड़ जमीन तीन टुकड़ों में हाँ जी दो हजार चौदह में और छब्बीस इक्कीस तीन सौ छजीत सिंह गांव खरकरामजी जिला जींद २०१४ में खेती की शुरुआत की थी खेत में बड़े भाई साहब के साथ काम करते रहते थे रासायनिक खेती जब करते थे मेरा है। आप खेत खेत में में काम करते हैं जिस दिन ये खेत जाते जाते उनके साथ ही जाते अकेले नहीं करते हैं खेत हमारा भी दूर है शुरुआत मैंने इस खेती की एक प्रेरणा मिली थी राजीव दीक्षित जी को सुन के कि भाई खेती करनी है तो ऐसी करनी है रासायनिक खेती में घरवालों के साथ काम जरूर करता था बहुत बार सुनता था लेकिन उस समय मेरी अक्समताएँ नहीं थी भाई मैं शुरुआत करूँ एक बार मैं कार्यशाला के लिए कुरुक्षेत्र गया था 2000 मार्च 2014 में सुभाष पालेकर जी तीन दिन के लिए कुरुक्षेत्र में आए थे वहाँ से आने के बाद मैंने डिसीजन लिया और घरवालों ने भी मुझे एक एकड़ के लिए कहा कि आप शुरू कर सकते हैं उसके बाद उसी प्रोग्राम में वहाँ कुदरती खेती अभियान के भी कुछ लोग और वहाँ से कुछ लिटरेचर गया हुआ था उसके बाद अभियान से भी संपर्क हुआ निरंतर इनके भी संपर्क में रहा पहली बार जैसे बीजों से ही शुरुआत मैंने उदय से ए, कपास का बीज लिया एंडो अमेरिकन नॉन बिटी कपास उसके लिए लगाई पहली बार ही 10 मण की पैदावार कपास की पौना एकड़ खेत है वो उसमें हुई थी एक एकड़ से यानी कम है और दूसरी भी जो कपास की पैदावार हमारे दूसरे जो रासायनिक खेत थे आस के उनमें भी बारह मन की क्योंकि वाइट फ्लाई का उस समय बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उनमें भी कोई अच्छी पैदावार नहीं हुई थी और जीवामृत शुरू से ही देना शुरू किया था कभी कभी दे भी नहीं पाते हैं पानी जो है ट्यूबवेल का है लगभग लगभग उनसठ सौ का पानी है वो दलहनी फसलें हमारे खेत में 5900 नाइन जीरो लगभग छः हज़ार मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूं। हो सकता है गलती हो चलो मेरे को हो सकता है मैं गलत हूं मिगला जी लेकिन उनसठ ऐसा कुछ उसने बताया था और हाँ अभी अभी जो लेटेस्ट जो पैदावार है अभी गेहूं की एक बहुत कड़वानु वह भी है बहुत अच्छा भी है 306 जिस, जिस एकड़ में दो एकड़ की खेती है मेरे पास दो एकड़ का ही खेत है जिस साल जि पिछले साल जिसमें बत्तीस मन तीन सौ छ मैंने लिया था अब की बार उसमें केवल मतलब पाँच क्विंटल तीन सौ छः की पैदावार हुई है या दलहनी या कोई भी वो बिल्कुल मना करता है कि वो आप लगा ही नहीं सकते तो अब इसमें एक चीज़ जो मेरे को समझ में आई पाँच क्विंटल क्यों हुआ क्योंकि इससे पूरी फसल उसमें बाजरा थी और बाजरे की ऐसी वैरायटी थी जो बहुत लंबा समय लेने वाली थी 120 दिन से भी ज़्यादा ले लिया उसने और वो अंदर ही मिक्स किया था बीच का जो दूसरी फसल बोने का गेहूं का और बाजरा अंदर मिक्स करने का जो गैप है वो बिल्कुल बहुत कम मिला है मुश्किल से पंद्रह बीस दिन मुश्किल से होगा तो एक मुख्य कारण यही है तो नहीं तो गेहूं की तो पैदावार मुझे भी मैं आपके इतना अनुभव तो नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं 306 की पैदावार 30 मण या इससे ज़्यादा ले सकता हूं दूसरा जो हाँ पिछली बार तो हुआ ही था दूसरा जो था बंसी उसमें भी नौ क्विंटल 35 किलो उसमें पौना एकड़ जो खेत है उसमें हुई है बंसी की पैदावार हालाँकि मैं बंसी को ट्राई नहीं कर रहा था बिल्कुल बंसी को बंसी को ट्राई नहीं कर रहा था कि दूसरे साथियों के जो अनुभव थे वो ये कह रहे थे कि यार बंसी की पैदावार बहुत कम होती है तो अब की बार मैंने डरता डरता लगाया था और ख़ास बात जो इसमें एक और भी है बीज मेरे को तेरह किलो ही बीज मिला था तीन किलो कहीं एक जगह से मिला था दस किलो कहीं एक जगह से टोटल और वह तेरह ही लगा दिया फिर उसमें तेरह किलो से ही ये नौ क्विंटल और पैंतीस किलो हुआ है इसमें पहले इस खेत में जिसमें बंसीदा इसमें पूर्व फसल सिर्फ हरी खाद हरी खाद थी मिश्रित हरी खाद उसको आप कह सकते हैं और उसमें बाजरा था इसके अलावा बाजरा 10 मण हुआ था उसमें इसमें मिश्रित हरी खाद थी और उससे पहले गेहूँ की जो पैदावार है एक बार उनतीस मण भी रही है 23 भी रही है और बत्तीस भी रही है और अब बारह मण भी तेरह मण भी आप उसको कह सकते हैं वो भी रही है और कुछ पूछना वो उसका तो मुझे पता है उसका तो पता है इसमें जो चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी थी एक तो जो मैंने खाद बनाई थी कुर्डी की जो खाद हम जैसे डालते हैं तो इस मौसम में नहीं डालनी चाहिए ऐसा मुझे पता चला तो मैंने छाँव में डाल ली ले जाके उसको मैंने गुड़जल अमृत बनाया वो डाला जीवा बनाया वो डाला तो वो जो खाद बनी थी वो बहुत कमाल की खाद बनी और उसके जो परिणाम थे मुझे एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा उसी के लगे इसके अलावा एक प्रश्न ये था कि अब की बार क्यों नहीं वो खाद बना पाए दूसरे किसी कार्यक्रम में मुझे भी पूछा गया था उसमें समय भी नहीं था क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया था कोई समस्या कमर की मेरे को हुई थी और मैं बिल्कुल भी उसमें घरवालों ने तो ये कहा था कि आप खेत में ही जाना छोड़ दीजिए तो इतना अस्वस्थ हो गया था कमर की कोई दिक्कत थी साथ में नौकरी करता हूँ पार्ट टाइम ही किसानी है बहुत कम कम अनुभव है है है बहुत कम समय खेत में लगता है, और, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं पशु पशु कितने लगभग चार पाँच छ इतने पशु रहते ही दे कभी जरूरत पड़ती है तो देते हैं तो है? मुझे पता नहीं है कि कितना है है नहीं है कोई जांचने के लिए कोई पैमाना नहीं है वैसे जो सरकार के जैविक प्रमाणीकरण के नियम हैं सरकार के जैविक प्रमाणीकरण के नियम के हिसाब से जब पशु को आप एंटीबायोटिक देते हो तो उसका गोबर अलग रखो। मतलब वो आपकी कुर्डी में नहीं जाना चाहिए सरकारी नियम जो जैविक के हैं वो ये हैं कि अगर आप फसल को अपने पशु को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो गोबर जो है ना आपका कुड़ी में नहीं जाना चाहिए वो आप अलग रखिए आपके कैसे अनुभव हैं खेत की कुछ चीज़ें खाई हैं खाने में कैसा लगता है, है थोड़ा बताइए ना आप अपने अनुभव भी बताइए सर तो हम जैसे हमारे पेड़ है वहाँ पर लगाते जैसे लगाती है आपकी बार बताओगे और गेहूं का क्या बहुत अच्छा। फर्क महसूस होता है जैसे आप ससुराल तो से पियर जाते हैं हैं पर वो आटा बनाते हैं, तो कोई अच्छा नहीं और बाहर से मेहमान आते हैं तो कुछ बोलते हैं ये खाने के बारे में तो अच्छा है बोलते हैं। एक इसमें ये भी है कि एक बार गेहूं जैसे इन्होंने अलग बनाना पड़ा जेपी एक थी पिछले साल हमारे पास तो वो ख़त्म हो गया तो दूसरे उससे बनाना शुरू की तो मेरे बड़े भाई साहब हैं जो दूसरी खेती कैसे करते हैं तो उन्होंने कहा कि रोटी कैसी बनाई है इनको तो आटा बनाते ही पता चल गया था उन्होंने खाते ही बता दिया कि आज रोटी मतलब अलग बनी है शायद वो जेपी की वैरायटी की वजह से था या केमिकल फ्री था वो इस वजह से था या जैसे भी मतलब उन्होंने उसी दिन बता दिया था कि आज रोटी कुछ अलग बने सब्ज़ियाँ घर के लिए जहाँ गोबर डालते हैं पशुओं का वहाँ थोड़ी जगह है वहाँ लगा लेते हैं पालक लगा रखी थी चप्पल कद्दू जैसे बताए इन्होंने बैंगन अभी बेल वाली सब्जियाँ वो लगा दी हैं तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ वहाँ कर लेते हैं बाकी खेत में सिर्फ यही करते हैं केमिकल के मुकाबले में घाटे की खेती है आपको क्या लगता है केमिकल के मुकाबले में घाटे की खेती है या वो हमारे लिए सबसे बड़ा आ, अभी अभी मेरे मेरे से ही सी तीन सौ छः वराइटी ले जाके एक मेरे मित्र ने लगाया था तो उसको पैदावार हुई है पच्चीस मन की तीन सौ छः की और उसको पिछली बार भी पैदावार बाईस मन हुई थी अब की बार उसको पच्चीस मण हुई है और मुझे ऐसा है कि तीन सौ छः वरायटी तो कोई मेरे एरिया में मेरे से ज़्यादा नहीं निकाल सकते गांव में ही नहीं निकाल सकता नहीं उस एरिया में जैसे हमारे वहाँ पानी का पता ही नहीं अभी मान लो जीवामृत बना ही नहीं है और नहर में पानी आ गया पता नहीं चलता पानी आएगा पानी आ गया जीवामृत बना ही नहीं है पानी मुझे देना पड़ेगा जीवामृत मैं दे नहीं सकता मैं जीवामृत बना के बैठा हूँ पानी आया ही नहीं है जीवामृत कैसे दूँ उसको तो कई तरह की समस्याएँ हैं पानी नहर के पानी पर जहाँ डिपेंड होता है पानी कम नहीं रसायनिक अभी भीम सिंह जी ने बार बार मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब वो माफ़ करके बताइएगा जैविक वाला और रासायनिक वाला आपके पास है आपका मित्र जिसने रसायनिक भी किया था तो अभी मेरे फ़ोन में वीडियो भी है कल भी बनाया मैंने परसों भी बनाया कुछ उन्होंने कहा कि ये और अच्छा बनाइए और इनको पसंद नहीं आया मेरा बनाया वीडियो मैं एंड बताता हूँ उसका बीस किलो की एक बाल्टी हमने की जिसमें बीस किलो अनाज आया उसमें एक लगभग लगभग एक किलो का फ़र्क जो है आप देख सकते हैं 306 वैरायटी में जो रासायनिक वाली और वो दोनों ही वराइटी तो ये असंतुष्ट नहीं था उस वीडियो से मैंने कहा मैं गाड़ी में रख के ले आता हूँ आप वीडियो बना लेना मैं 20-20 किलो गेहूँ लेके आया हूँ रासायनिक भी और वो भी तो मतलब फ़र्क भी आप इस तरीके तो से भी देखते किया था दो साल पहले तीन साल पहले कि एक पिपा या जो भी बाल्टी है जैविक की टोली तो और वही वही वही वही पीपा पीपा बाल्टी केमिकल वाली वजन वजन का फर्क वॉल्यूम वही, आयतन वैरायटी वैरायटी है तो काम में जो भी है वो खान खान से निकलते वो आसिनी ड्रामें 100 बार तरह दीम है उसका हमने कंप्लीट किया था मेरे पास वो जरिये में दी प्रोसीजर बात तो मैंने सही किया लेकिन एक वो 30 किलो की बात दी 30 किलो वो हो गई थी वो कैंडी कंवाई और 30 किलो में शुरू हो गई थी लेकिन 80 ग्राम का मोज़िल <दुण>। कर दिया था बसाइनिंग सिर्फ एक ही किसान प्रेरित हुआ है और वो भी अभी मीटिंगों में नहीं आता वो कम उम्र का लड़का है थोड़ा सा उस दौरान टीनेज में था अभी कॉलेज जाना शुरू हुआ है तो उसके कई कारण हैं उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा 16 16-17 एकड़ ज़मीन है अकेला है वो और अभी खेती हालाँकि उसने शुरू की है एक एकड़ में वो अपने लिए करता है सिर्फ़ और कोई किसान अभी नहीं भी रहा है रिश्तेदार तो मुझे ही कहते हैं कि छोड़ दे तू खेती, नौकरी पे ध्यान नहीं है घर जैसे कहते हैं तो ये समस्या है देखो जी ये समस्या मेरे साथ भी भी है, अब पागल पागल बताने लगे थे में। पिछले दो दिन की ले भाई? तुम भी पागल हो कि मैं तो रहा तुम हो आर मैं ना करने जब मेरे ले करवाते हैं पहले वो तो तो लोगे कुछ कुछ पारिवारिक परिस्थितियां समाज है नहीं देखो अभी जो जैविक समूह बने हैं दस ग्यारह जिलों में उसमें भी हमारे ब्लॉक में भी बना है हालाँकि ब्लॉक में मेरे में नहीं है वो पिलूखेड़ा ब्लॉक में बना है लेकिन डी डी साहब वो आपकी वजह से मुझे जानते थे तो उन्होंने बुलाया आप जैविक खेती करते हो तो उन्होंने उसमें नामकरण किया हुआ है वहाँ भी अभी मीटिंग थी मैंने एक ही बात कही वही वहाँ गई थी कि जैविक किसान यदि सफल किसान होंगे तो लोग लो आगे बढ़ेंगे सफल दे सफलता को देख के ही लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बिना असफल किसान को देख कैसे बढ़ेंगे यदि हमारा भी और सरकारों का भी जिन्होंने ये शुरू भी किया है अभी यदि एक उद्देश्य है तो हमारी सफलता यदि नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये अभियान कोई और ज्यादा आगे जा पाएगा थैंक यू आप कुछ कहना चाहेंगे और दो हजार, दो हजार तक पहुंचे हैं और यहाँ कम से कम दो साल वाले बुलाए थे तो 2016 वालों तक की बात अपने को सुननी है और वो सुनेंगे यही अपना मकसद है आज वो सारी सुनेंगे और कल फिर उसकी समीक्षा के आधार पे आगे की बात करेंगे पर बीच में इस समय थोड़ा सा बदलाव करते हुए हमारे बीच में खेती विरासत मिशन के तीन सदस्य आए हुए हैं और उनमें से खेती विरासत मिशन के जो मुख्य प्रशिक्षक एक तरीके से आप कह सकते हैं गुरप्रीत जी वो हमारे बीच में आए हैं हम उनसे अभी अनुरोध करेंगे कि अपने पंजाब के अनुभव और हरियाणा के अनुभव जैसे जितने अभी इन्होंने सुने हैं कुछ और भी कल तक भी सुनेंगे तो उसके आधार पे ये अपनी एक टिप्पणी दें सुझाव दें क्या कमी दिख रही है क्या सुधार के तरीके हो सकते हैं पंजाब से किस मामले में हम पीछे हैं किसी एक आधे मामले में यहाँ बेहतर रिजल्ट हैं क्या है कुल मिला के जो यहाँ देखा है और इनका पंजाब का जो अनुभव है उसके आधार पर गुरप्रीत जी खेती विरासत मिशन से हैं और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें इनका भी